जीवन अनुभव लेखक आचार्य मनोज पांडे एक जीवन उद्भव और संहार इस विश्व ब्रह्मांड के उद्भव से पहले केवल एक अदृश्य शक्ति परमेश्वर के रूप में विद्यमान थी उसने इच्छा की मैं अनंत रूपों में हो जाऊं उस अदृश्य परमेश्वर ने एक बृहत्तम उद्घोष रूप शब्द का उच्चारण किया जो परमेश्वर का निज नाम है शब्द को भी ईश्वर कहते हैं इस नाम के उच्चारण मात्र से अदृश्य जगत से दृश्य जगत में बहुत सूक्ष्म एक कणों का सर्जन हुआ जिसमें प्रथम ब्रह्मकंड दूसरा विष्णुकण तीसरा महेश कंड कहते हैं यह एक परमाणु बन गए और यह ब्रह्मकंड निरंतर विस्तार करने लगा जिससे आकाश का जन्म हुआ जिससे मन बना और उसी एक मन को अनंत ब्रह्मांडो का गर्भ कह सकते हैं यह उस परमेश्वर के लिए कचा मैटेरियल की भाती था जिससे ही वह अनंत की की इस अद्भुत जगत की रचना की जैसा कि हमारे प्राचीनतम शास्त्रों में आता है कि अग्नि वायु जल और पृथ्वी यह पांच प्राकृतिक भौतिक दृश्य मयर पदार्थ है जिस हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं यही महेश कंड है यह एक ही पदार्थ से अलग अलग रूपों में विभाजित हुए है जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आग और हवा भी है जिस प्रकार से वायु ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक तत्व है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 पानी के एक परमाणु में दो तत्व है आग और हवा तीसरा स्वयं जल है चौथा तत्व आकाश है इनके मध्य में ही विद्यमान है पांचवा तत्व यह पृथ्वी है जो इन चारों के मेल से बनी है सर्वप्रथम ज्वलनशील गैसें थी जो आगे चलकर अग्नि का रूप धारण किया जिनसे बहुत सारे तारों का उदय हुआ इन तारों से अनंत ग्रहों का उद्भव हुआ और फिर इन ग्रहों पर जीवों का उद्भव हुआ क्रमशः समय के साथ जब ग्रहों और तारे आकाश में स्थापित हो तो उसके बाद इसमें उपस्थित कुछ ग्रहों पर जैसे शुक्रवार बृहस्पति मंगलवार आदि ग्रहों पर जीवन का उद्भव हुआ इनको व्यवस्थित रूप से उस परमेश्वर ने पैदा किया सबसे पहले शुक्रवार ग्रह पर आज के अरबों खरबों साल पहले वायु मंडल निर्मित किया गया उसके बाद उस ग्रह पर वनस्पति युग आया तरह तरह के वृक्ष लताए पेड़ पौधों को उत्पन्न किया गया उसके उपरांत देवयुग मन फिर मन युग आया अर्थात मन का सर्जन हुआ जो आकाश का ही एक रूप है यह विष्णु कण के रूप में है क्योंकि मन ही है जो दोनों में एक साथ भाषता है अर्थात मन विशुद्ध रूप से ब्रह्म के स्वरूप को साक्षात्कार करके उनसे एकात्म कर सकता है और यही मन प्रकृति के मुख्य देवता महेश से भी विशुद्ध रूप से जुड़कर इस दृश्य माया जगत का सर्जन कर सकता है जो मन पहले ग्रहों में तारों में रहा फिर वनस्पतियों में रहा फिर इसने एक कदम आगे बढ़कर चलते फिरते प्राणियों और सूक्ष्म ऐसी बृहद जीवों के शरीर का रूप ग्रहण किया सबसे अंत में मानव को शरीर का उद्भव हुआ इस मानव को स्वयं का ज्ञान परमेश्वर के सामन था प्रारंभ से इसका झुकाव प्रकृति की तरफ अधिक रहा जिसके कारण ही यह निरंतर अवंती ही करता रहा जिसको हम यह कह सकते हैं कि यह मन ही बहुत अधिक शरीरों को धारण किया जिसमें बहुत सारे देवी देवता और अवतार आते हैं ऋषि महर्षि के शरीर में यह मन उपस्थित हुआ अवंती के कारण ही यह एक ग्रह को नष्ट करता हुआ दूसरे ग्रह पर अपना निवस बनाता रहा शुक्रवार ग्रह के वायुमंडल को और वहाँ का जीवों का अंत करके यह बृहस्पति पर अपनी वस्तिया वसा और अरबों सालों तक उस ग्रह के संसाधनों का दोहन किया और उसको भी अधमरा करके जब देखा कि इस पर जीवन का रहना संभव नहीं है तो वे मंगलवार ग्रह पर अपना निवास स्थान बनाया वहाँ पर भी अरबों सालों तक रहा जब उस ग्रह के जैविक संसाधन अंत हो गए तो वे पृथ्वी पर अपना निवास बनाने के लिए आया यह मन ही परमेश्वर के साथ एक होकर ज्ञान बनकर अपने ज्ञान से ही सभी जीव जंतुओं का पुनः सर्जन कर दिया यहाँ पृथ्वी पर सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश तीन पुरुष हुए इन तीनों के अधिकार में ही यह संपूर्ण दृश्य मय जगत हो गया जैसा कि मैंने पहले बताया कि महेश जिनको हम शिव के नाम से भी जानते है यह संहार के रूप में माने जाते हैं विष्णु अर्थात जो मन के स्वामी है जिनके अधिकार में दृश्य और रिदृश्य दोनों प्रकार के जगत में संतुलन बनाने का कार्य है जो इस जगत के पालन करता है तीसरे ब्रह्मांड जिनका मुख्य कार्य है जगत का निरंतर सर्जन करना ब्रह्मा ने ही सर्वप्रथम अपनी वृद्धि से ब्राह्मणी नाम की स्त्री को जन्म दिया इससे दो पुत्र उत्पन्न हुए एक यक्ष दूसरा रक्षार था जैसा कि नामों से प्रतीत हो रहा है कि यक्ष नाम का जो पुत्र ब्रह्मा के थे वे सिर्फ पवित्र कार्यो को करते थे जिसमे सर्वश्रेष्ठ कर्म है जिससे ही इस विश्व ब्रह्मांड की रक्षा संभव है दूसरे पुत्र थे जिसका कार्य था यज्ञ रूपी श्रेष्ठ कर्मों की निरंतर रक्षा करना जो आगे चलकर देवता और दर्त्य के रूप में विख्यात हुए इस जगत में जब इस जगत में बहुत समय तक देवता और दर्तो ने राज्य किया और इस दृश्यम जगत के आकर्षण में आसक्ति के कारण दोनों अपने मुख्य कर्मो ऐसी विरक्त होने लगे जिससे उन दोनों में द्वेश और राग ने अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया जिसके परिणाम स्वरूप काम और क्रोध ने भी अपनी जड़े गहरी जमा ली इसका परिणाम यह हुआ कि यज्ञ रूपी कर्म निरंतर कम होता गया और निकृष्ट कर्मों की मात्रा में इजाफा होने लगा जिसके कारण दोनों में संघर्ष होने लगा यहाँ भारत भूमि पर उनको आर्य और अनार्य के नाम से जानते हैं जैसे राम कृष्ण आदि के पुरखे आर्यों में आते हैं रावण आदि के पुरखे राक्षस में आते हैं इन्ही को देवता और दर्त कहते हैं यह दोनों ही ऋषि महर्षियों की संताने थी जिनके पिता स्वयं ब्रह्मा है इनकी ही वंश ही इस जगत में चल रही है एक श्रेष्ठ किस्म के मानव हो जो देवता के समान है जो दूसरों के दुख दर्द पीड़ा को समझते हैं जिनकी संख्या अत्यधिक कम है दूसरे राक्षस देते हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग पहले थे जिनमें से कुछ के बारे हम अच्छा तरह से जानते हैं जैसे राम या कृष्ण जिनको भारत का बच्चा बच्चा जानता है उनको लोग भगवान और विष्णु का अवतार मानते हैं इनके पास इतनी क्षमता थी कि यह जिसे हम आज जड़ समझते हैं जैसे पानी जो सागर में विद्यमान है जिसने उनको रास्ता दिया था उसके ऊपर पुल बनाकर वे रावण को मारने के लिए लंका गए थे दूसरा कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उगान से उठ लिया था अगस्त ऋषि ने सागर को पी लिया था राम के ही बंसज थे भगीरथ जी गंगा को आकाश से जमीन पर लाए थे इसके पीछे मैं यह बताना चाहते हूं कि पहले लोग इन पदार्थों के देवता शिव की आराधना करके उनसे अपना मन चाह कार्य सिद्ध कर लेते थे दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वह है कि पहले जो शुक्रवार बृहस्पति मंगलवार पर सृष्टि कैसे खत्म हो गई, उसका कारण यही है कि देवता और दातियों का निरंतर युद्ध संग्राम होता रहा जब देवताओं की संख्या कम होने लगी धर्तियों का अधिकार ग्रहों पर हरने लगा हर तरफ त्राहीित रही मचने लगी हर कोई प्रताड़ित होने लगा तब जैसा कि कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा जब जब पृथ्वी पर दुष्टों की संख्या और अत्याचार बढ़ेगा तब तब मैं यहाँ जन्म लेकर उस ग्रह का उद्धार करूंगा और उन सब का साम्राज्य समाप्त करके धर्म और सत्य के राज की स्थापना करूँगा यह एक सिद्धांत इसी पर चलकर परमेश्वर ने मानव शरीर में कुछ समय के लिए अवतरित होकर सम्पूर्ण जगत को अधर्म ऐसी मुक्त किया जिसमे उस ग्रह के राक्षस वंशों को खत्म करने के लिए खतरनाक युद्ध हुए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 पहले के समय में एक राक्षस राजा शाल जो लाखों साल जिंदा वाला था क्योंकि उसने अपनी चिकित्सा की उत्तम विधियों के सर्जन से उसने मृत्यु पर अधिकार कर लिए था जिसके पास बहुत बड़ी सेना और बहुत अच्छे स्पेस क्राफ्ट थे जिसने शुक्रवार ग्रह वृहस्पति ग्रह और मंगलवार पर अपना अधिकार कर लिया था और देवताओं को वहाँ से भगा दिया था देवताओं ने अपनी जान बचाकर यहाँ पृथ्वी पर अपना गुप्त स्थान रहने का बना लिया था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 जब शाल्व को यह कोई यह ज्ञात हुआ कि उसकी योजना कामयाब नहीं हो रही है उसके सारे जो योद्धा है वह मारे जा रहे हैं। है वहां पर सत्यता और धर्म का राज्य स्थापित हो गया है उसने अपने तीनों ग्रहों से एक साथ कृष्ण जो उस समय द्वारिका में रहते थे उस पर भयंकर आक्रमण कर दिया और पृथ्वी पर उसने बहुत आतंक मचा दिया था जिससे कृष्ण बहुत परेशान हो गए थे उन्होंने भगवान शिव साधना करके उनको प्रसन्न किया और और उनसे ऐसे अस्त्र शस्त्र लिए जिनकी सहायता से शाल्व के रहने के स्थान शुक्रवार ग्रह बृहस्पति ग्रह और मंगलवार ग्रह के जीवन को हमेशा के पूर्ण नष्ट कर दिया दो प्रभु की महिमा से जीवन का उद्धार सत्रह जाता विषता नी कुभेठ शिशिच तु समान तत् उद्याय मद्यात तत्व ज्ञातम ऋषि माहूर वशिष्ठम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 इनके द्वार ही बाद में मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया गया महर्षि दयानंद ने भीष भूमिका में वेदोत्पत्ति विषय पर लिखते हुए इसी की पुष्टि की है अग्निवायुधारी जीव द्वारा परमेश्वर श्रुतिर वेद प्रकाशीकृत इति बोध्यम यह निश्चय है कि परमेश्वर ने अग्निवायु आदित्य तथा अंगिरा इन देवधारी जीवों के द्वारा वेद का अर्थ प्रकाश किया इन चारों ने ही ब्रह्म को वेद ज्ञान दिया इसी कारण ये ब्रह्मषि कहलाए अंगिरा का अर्थ यही रूढ़ हुआ कि देवा ओरल ऋषियों को वेद पढ़ाने वाला आचार्य ब्रह्मारि अंगिरा तथा इनके वंशज अंगिरस, अंगों का रूपये वीर है ऋषियों में सप्तेशी के नामों से जिनको जानते हैं सूर्य के साथ किरणों को भी सप्तेशी कहते हैं इसी प्रकार यहां है यह आत्मा रूपी सूर्य है जिससे यह सात प्रकार की किरणे निकलती है आत्मा को कहते हैं। हैं, इस से ही पहले बनाते फिर रुपये से खून बनता है खून और हड्डी मानव शरीर का निर्माण होता है ऋग्वेद का कथन है की मित्र तथा वर्ण नामक वेदताओं का अमोघ तेज एक दिव्य कलश में पंजीभूत हुआ और उसी कलश के मध्य भाग से दिव्य तेज संपन्न महर्षि अग्नि वायु अंगिरा और अद्वितय आदि ऋषियों का सर्वप्रथम उद्भव हुआ यह सब शरीर विज्ञान है इसके द्वारा ही शरीर का निर्माण हुआ ती पर भी यह नहीं कहा है कि आत्मा का निर्माण या परमात्मा का निर्माण कैसे और कहा हुआ क्योंकि आत्मा और परमात्मा ही निर्माण करता है इस शरीर के अब हम शरीर का साक्षात्कार करें क्यूँकी मृत्यु इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है यह शरीर ही मृत्यु है हम सब साक्षात मृत्यु पर सवार हैं, फिर भी हमें आजीवन ख्याल नहीं आता है इस मृत्यु का हर समय हम यही सोचते हैं कि मृत्यु अभी नहीं है जीवन अभी है और इस जीवन का आनंद ले ले मृत्यु तो कभी भविष्य में आने वाली एक काल्पनिक घटना है प्राचीन समय में हमारे पास ऐसा विज्ञान था जिससे हम इस शरीर को मरने से पहले इसको नया कर देते थे क्यूँकी यह शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से निर्मित है जो हर समय अपना रूप आकार बदल रही है कोशिकाओं के परिवर्तन मात्र से शरीर बदलता है यह जब मां के गर्भ में रहता है तो बहुत सूक्ष्म यह दो तत्वों से मिलकर बनता है जिसे हम सब आज के वैज्ञानिक भाषा में अंडाणु और शुक्राणु के नाम से जानते हैं इन दोनों का निषेचन मां के गर्भ में होता है निषेचन भी दो प्रकार के होते हैं एक बाहर होता है इस माँ के गर्भ में होता है जिसके लिए किसी माँ के गर्भ की आवश्यकता नहीं होती है जैसा की क्लोनिर्माण के समय सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था जिससे युग्मनज कहते हैं यह दोनों का योग होता है जिससे एक भ्रूण का रूप बनता है जो हमारी शरीर का प्रथम चरण है यह भ्रूण बनने से पहले जिसे हम सब अंडाणु और शुक्राणु कहते हैं यह एक स्त्री और पुरुष शरीर के लिंग से निकलने वाली उनका या तेज कहते हैं इसे हमारे प्राचीन वैदिक भाषा में मित्र और वरुण कहते हैं यह दो प्रकार की विद्युत ऊर्जा है जो सूर्य की मुख्यतः दो किरणों का नाम है जिस प्राकर से जो सूर्य से किरण निकलती है वह खतरनाक और ज्वलनशील होती है लेकिन यही किरण जब चंद्रमा पर पड़ती है और वहां से हमारी पृथ्वी पर आती है वह ठंडी शांत निर्मल कोमल और शुष्क होती है जिसे आधुनिक भाषा में गीली और सूखी विद्युत के रूप में जानते हैं अर्थात एसी और डी है जिसको दो वंशों के नाम पर भी जानते हैं सूर्य और चंद्रवंश यह स्त्री और पुरुष शरीर के रूपक है यह दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जो एक दूसरे के पूरक है जो एक ही सूर्य रूप आत्मा से निकली है यह आत्मा इनसे अलग है एक तीसरा अदृश्य तत्व है जो दिनों में एक सामान्य गति करती है यह दो प्रकार की ऊर्जा शक्तियां है जो शरीर निर्माण के लिए परम आवश्यक तत्व मानी जाती है हमारे प्राचीन काल के ऋषि आदि जो बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे जिन्होंने शरीर की उन कोशिकाओं का अध्ययन करके यह जान लिया था कि वह कौन सी कोशिका है जो मानव शरीर में वृद्धावस्था को लाती है उस कोशिका को निकला कर उनके स्थान पर नई कोशिका को प्रत्यारोपित कर देते थे जिससे आदमी जल्दी वृद्ध नहीं होता था जिसके कारण वह कई सौ सालों तक जिंदा रहता था यजुर्वेद में ऐसे कई मंत्र आते है जो यह बताते है की मनुष्य कम से कम चार साल तक तो अवश्य जिंदा रहे यह साधारण लोगों की उम्र है जो विशेष लोग है वे तो हजारों और लाखों साल तक जीने में सक्षम थे जिसमें अधिकतर के ऋषि महर्षि हुआ करते थे या वे राजा महाराजा जिनके आश्रय में यह संसार और साधारण जनवरी रहते थे हमारे पुराने साहित्य में यह बात आती है कि किस प्रकार से ऋषि महर्षि अपने योग बल से पर्वतों और दूसरे जन्म पदार्थों को आज्ञा देते थे और वे जड़ जैसे पर्वत आदि उनकी आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे ऐसे ही एक ऋषि थे पुलस्ते ऋषि के पुत्र हुए विश्वा कालांतर में जिनके वंश में कुबेर एवं रावण आदि ने जन्म लिया तथा राक्षस जाति को आगे बढ़ाया पुलस्ते ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की नौकरियाओं में से एक से हुआ जिनका नाम हविर्भू था यह कर्दम ऋषि भारत में नहीं रहते थे यह आज के आधुनिक देश जिसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं वहाँ के रहने वाले थे ऋषि वहां पर धर्म प्रचार करने गए थे जहां पर उनकी मुलाकात करदप ऋषि की कन्या से हुआ, जिससे उन्होंने शादी की जिनसे दो ऋषि पुत्र हुए महर्षि अगस्त एवं विश्ववाश्वा की दो पत्नियां थी एक थी राक्षस सुमाली एवं राक्षसी ताड़का की पुत्री कैक्सी जिससे रावण कुंभकर्ण तथा विभीषण उत्पन्न हुए तथा दूसरी थी इलाविडा जिसके कुबेर उत्पन्न हुए इलाविडा चक्रवर्ती सम्राट त्रिण बिंदु की अलाम्बुषा नामक अपसरा से उत्पन्न पुत्री थी यह वे वस्वत मनु के वंशावली की कड़ी थे यह मनु ही सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर सप्तृषियों के साथ अवतरित हुए अर्थात मंगलवार ग्रह से अपने में चलकर यहाँ पृथ्वी के हिमालय के शिखर पर उतरे और यहाँ पर अपनी मानव कलोनियों को बसाया जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाई और क्लोन की विधि से युवा मानव के साथ सभी जीवों को तैयार किया और इसके साथ ही यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य युग का प्रारंभ किया इसके पहले यहां पृथ्वी पर डायनासोर आदि विशाल जीव रहते थे जब मानव ने यहां रहना प्रारंभ किया तो उसने सभी बड़े और खतरनाक जीवों को यहां पृथ्वी पर से समाप्त कर दिया जैसा कि आज के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं मंगलवार आदि ग्रहों पर जाकर वहां अपनी कॉलोनी बसाने की योजना पर काम कर रहे हैं अगले कुछ एक सालों में मानव मंगलवार ग्रह पर जाकर रहने लगेगा क्योंकि यह पृथ्वी ज्यादा समय तक मानव के रहने के योग्य नहीं रहेगी इसका अनुमान वैज्ञानिकों को हो चुका है एक प्रश्न और उठता है कि मानव से पहले यहाँ पृथ्वी पर दूसरे खतरनाक जीव कहा से आए इसका उत्तर यह है कि इन विशाल जीवों को मानव से पहले यहाँ पर कृत्रिम रूप से तैयार करके दूसरे ग्रह से प्रत्यारोपित किया गया, गया था कि वे इस पृथ्वी को मानव के रहने के योग्य बनाए यहाँ वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए वैज्ञानिक शोध इस तरह की कहानी को सच नहीं मान सकते सृष्टि उत्पत्ति और विकास में क्रम विकास और कारण का सिद्धांत कार्य करता है वेदों में सृष्टि रचना को वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है वेदों में ब्रह्मांड उत्पत्ति का जो सिद्धांत है विज्ञान आज उसके नजदीक पहुंच गया है अब लोगों को कहानी से ज्यादा तथ्य पर विश्वास होता है यहाँ वेद गीता के उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं ब्रह्म और ब्रह्मांड और आत्मा तीनों भी आज भी मौजूद है सर्वप्रथम ब्रह्म था आज भी ब्रह्म है और अनंत काल तक ब्रह्म ही रहेगा यह ब्रह्म कौन है ईश्वर है परमेश्वर है या परमात्मा यह तीनों नहीं है और तीनों ही है यह ब्रह्म संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण है तथा इस विश्व के बाहर भी है ब्रह्म ने सृष्टि की रचना नहीं की ब्रह्म की उपस्थिति से सृष्टि की रचना हो गई यह सात दिन या सात करोड़ वर्ष का मामला नहीं है यह अनंत काल के अंधकार के बाद अरबों वर्ष के क्रमश विकास का परिणाम है उत्पत्ति और विकास अब सृष्टि की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ यह जानते हैं ब्रह्म की जगह हम समझने के लिए आत्मा को रख देते हैं आप पांच तत्वों को तो जानते ही हैं आकाश वायु अग्नि जल और ग्रह धरती या सूर्य सब सोचते हैं कि सबसे पहले ग्रहों की रचना हुई फिर उसमें जल अग्नि और वायु की लेकिन यह सच नहीं है ग्रह या कहें कि जड़ जगत की रचना सबसे अंतिम रचना है तब सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ जैसे आप सबसे पहले हैं, फिर आपका शरीर सबसे अंत में आपके और शरीर के बीच जो है आप उसे जाने अग्नि जल प्राण और मन प्राण तो वायु है और मन तो आकाश है शरीर तो जड़ जगत का हिस्सा है अर्थात धरती का जो भी दिखाई दे रहा है वे है सब जड़ जगत है नीचे गिरने का अर्थ है जड़ हो जाना और ऊपर उठने का अर्थ है ब्रह्माकाश हो जाना अब इन पांच तत्वों से बढ़कर भी कुछ है क्योंकि सृष्टि रचना में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा है अवकाश और आकाश के पूर्व अंधकार आकाश एक अनुमान है दिखाई देता है लेकिन पकड़ में नहीं आता धरती के एक सूत ऊपर से ऊपर जहां तक नजर जाती है उसे आकाश ही माना जाता है लेकिन ऊपर अंतरिक्ष भी तो है आकाश अर्थात वायुमंडल का घेरा स्काई खाली स्थान अर्थात स्पेस जब हम खाली स्थान की बात करते हैं तो वहां अणु का एक कर्ण भी नहीं होना चाहिए तभी तो उसे खाली स्थान कहेंगे है ना हमारे आकाश अंतरिक्ष में तो हजारों अणु परमाणु घूम रहे हैं खाली स्थान को अवकाश कहते हैं अवकाश था तभी आकाश अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई अवकाश से आकाश बना अवकाश अनंत अंधकार अंधकार के विपरीत प्रकाश होता है लेकिन यहां जिस अंधकार की बात कही जा रही है उसे समझना थोड़ा कठिन जरूर है यही अद्वैतवादी सिद्धांत है जब तक एक है तो दूसरा भी होगा लेकिन अद्वैत सिद्धांत कहता है कि वह परम एक शुद्ध एक सारे धर्म द्वैतवादी है लेकिन हिंदू धर्म अद्वैतवादी है सचमुच सब कुछ दो जैसा दिखाई देता है लेकिन है नहीं अंत में एक ही हाथ लगेगा दो जैसा व्यवहार करता हुआ नर और मादा सृष्टि की सबसे अंतिम रचना है नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां भी बाद की उत्पत्ति है इसलिए कहना की ईश्वर के विपरीत शैतान है यह ईश्वर के खिलाफ बात है सबसे बड़ी ईशनिंदा यही है कि आपने शैतान को ईश्वर के विपरीत माना या उसे ईश्वर के समकक्ष रखा जो लोग द्वैतवादी है वह अधूरे हैं सृष्टि के आदिकाल में न सत्य था न असत न वायु थी न आकाश न मृत्यु थी न अमरता न रात थी न दिन उस समय केवल वही था जो वायुर्हित स्थिति में भी अपनी शक्ति से श्वास ले रहा था उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था ऋग्वेद ब्रह्म आत्मा से आकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य है णु सर्वत्र फैल रहा था उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना अवकाश खाली स्थान के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके और बिना अवकाश के आकाश कहाँ हो अवकाश अर्थात जहाँ कुछ भी नहीं है और आकाश जहाँ सब कुछ है आकाश के पश्चात वायु आत्मा से अवकाश अवकाश से आकाश और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई वायु आठ तरह की होती है सूर्य से धरती तक जो सौर्य तूफान आता है वे किसकी शक्ति से यहाँ तक आता है संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु का साम्राज्य है लेकिन हमारी धरती की वायु और अंतरिक्ष की वायु में फर्क है वायु को ब्रह्मांड का प्राण और आयु कहा जाता है जैसे हमारे शरीर में हमारे बाद मन की सत्ता है फिर प्राण की और फिर जल अग्नि और शरीर की शरीर और हमारे बीच वायु का सेतु है वायु के पश्चात अग्नि वायु में ही अग्नि और जल तत्व छुपे हुए रूप में रहते हैं वायु ठंडी होकर जल बन जाती है गर्म होकर अग्नि का रूप धारण कर लेती है वायु का वायु से घर्षण होने से अग्नि की उत्पत्ति हुई अग्नि की उत्पत्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना थी वायु जब तेज गति से चलती है तो धरती जैसे ग्रहों को उड़ाने की ताकत रखती है लेकिन यहाँ जिस वायु की बात कही जा रही है वे किसी धरती ग्रह की नहीं अंतरिक्ष में वायु के विराट समुद्री गोले की बात कही जा रही है अग्नि से जल की उत्पत्ति वायु जब बदल गई विराट अग्नि के गोले में तो उसी में जल तत्व की उत्पत्ति हुई अंतरिक्ष में आज भी ऐसे समुद्र घूम रहे हैं जिनके पास अपनी कोई धरती नहीं है लेकिन जिनके भीतर धरती बनने की प्रक्रिया चल रही है जल से धरती की उत्पत्ति हुई सचमुच ऐसा ही हुआ जलता हुआ जल कहीं जमकर बर्फ बना तो कहीं भयानक अग्नि के कारण काला काबन होकर धरती बनता गया कहना चाहिए की ज्वालामुखी बनकर ठंडा होते गया अब आप देख भी सकते हैं कि धरती आज भी भीतर से जल रही है और हजारों किलोमीटर तक बर्फ भी जमी है धरती पर 75 प्रतिशत जल ही तो है कोई कैसे सोच सकता है कि जल भी जलता होगा या वायु भी जलती होगी जीवन की उत्पत्ति अब यहीं से जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत की बात कर सकते हैं कि कैसे बने पेड़ पौधे फिर जलचर जंतु फिर उभचर फिर नभचर तथा अंत में थलचर जीव जंतु आत्मा का नीचे गिरना जड़ हो जाना है और आत्मा का ऊपर उठना ब्रह्म हो जाना है यह नीचे गिरने और ऊपर उठने की प्रक्रिया अनंत काल से जारी और आज भी चल रही है जब आत्मा जड़ बन गई तो उसने फिर से उठने का प्रयास किया और फिर वे मोटे तौर पर जल में पौधों के रूप में अभिव्यक्त हुई फिर जलचर के रूप में फिर उभचर और फिर थलचर के रूप में थलचर में भी आत्मा ने मानव के रूप में खुद को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया यह क्रमश हुआ कैसे आकाश के पश्चात वायु वायु के पश्चात अग्नि अग्नि के पश्चात जल जल के पश्चात पृथ्वी पृथ्वी से औषधि औषधियों से अन्न अंत अन से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है तैतरीय उपनिषद ब्रह्मांड का मूल क्रम अनंत में अंधकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी अनंत जिसे आत्मा कहते हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार यह प्रकृति के आठ तत्व है यह ब्रह्मांड अंडाकार है यह ब्रह्मांड जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है इससे जल से भी दस गुना ज्यादा यह अग्नि तत्व से घिरा हुआ है और इससे भी दस गुना ज्यादा यह वायु से घिरा हुआ माना गया है वायु से दस गुना ज्यादा यह आकाश से घिरा हुआ है और यह आकाश जहाँ तक प्रकाशित होता है वहाँ से यह दस गुना ज्यादा तामस अंधकार से घिरा हुआ है और यह तामस अंधकार भी अपने से दस गुना ज्यादा महत से घिरा हुआ है और महत एक असीमित और अनंत से घिरा है उस अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका पालन होता है और यह, हो हो यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है इसे ही शक्ति कहते हैं जीवन के दुख का मूल कारण हमारा स्वयं का ज्ञान ही है इसको अपने जीवन में मैंने अनुभव कर लिया है क्योंकि यह मेरा अपना स्वयं का अनुभव है मैंने अपने जीवन को जितना अधिक ज्ञानपूर्वक जिया उतना ही अधिक मेरे जीवन में दुख समस्या और कष्टों से भर गया जहा तक मैंने जाना है और अनुभव किया यह संसार स्वयं हम नहीं बना है इसको बनाने वाला है जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वह काल्पनिक दुनिया का निर्माण करके एक प्रोग्राम बनाता है जिसमें सब कुछ सच लगता है और वे सब कुछ होता है जैसा कि हमारे दुनिया में होता उस काल्पनिक दुनिया में सारे नियम हमारे दुनिया के नियम ही काम करते हैं वह एक प्रकार का गेम होता है जिसको हम कंप्यूटर पर खेलते हैं उस समय हम यह खेल बिल्कुल वास्तविक समझते हैं यद्यपि वह सब झूठ और कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं है ऐसा ही हमारी दुनिया के साथ है इसका बनाने वाला जिसे हम सब परमेश्वर कहते हैं वास्तव में परमेश्वर जैसा कोई नहीं है हाँ यह अवश्य है कि एक प्रोग्रामर है जिसने हमारी दुनिया और हम सब को प्रोग्राम किया है और अपनी तरह से इस हमारी दुनिया को चला रहा है जब उसे प्रतीत होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया में जन्म ले लिया है जो इस दुनिया के वास्तविक ज्ञान को जान चुका है या सत्य को जाने के लिए उत्सुक है तो वह प्रोग्रामर जो हर समय हर व्यक्ति से अपने प्रोग्राम और नेटवर्क से जुड़ा रहता है वह ऐसी ऐसी समस्या और कष्टों को उसके सामने खड़ी करता है जिससे या तो वह अपने मार्ग को छोड़ दे या वह अपनी मृत्यु को उपलब्ध हो जाए जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को कितना भयानक कष्टों को सहना पड़ा अपनी सत्यता के कारण जिससे देवताओं के राजा का सिंहासन हिलने लाग था यहाँ पर हमने जानना कि किस प्रकार से हम सबको बनाने वाला प्रोग्रामर यह किसी कीमत पर नहीं चाहता है कि सत्य का या स्वयं के सत्य का ज्ञान किसी को हो जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है उसको वह जल्दी से जल्दी इस दुनिया से उठा लेता है और हम अक्सर सुनते हैं कि जो ईमानदार सत्यवादी ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके हिस्से में ही बहुत अधिक परेशानिया और कष्ट क्यों आते हैं जिसका वह सामना नहीं कर सकते हैं और अंत में वे मृत्यु को उपलब्ध होते हैं ऐसे एक व्यक्ति नहीं पूरी दुनिया में ऐसे बहुत व्यक्ति आज तक हो चुके हैं उदाहरण के लिए मर्यादा पुरुष राम को देख ले योगेश्वर कृष्ण को देख ले व्यास ऋषि जिनको हाथियों ने कुचल दिया पानी को मगरमक्ष ने खा लिया कड़ा जो वैशे दर्शनकार हुए वह एक एक कड़ के लिए आजीवन परेशान होकर मर गए जिसको हम पंतली कहते हैं वे पता और जल खाकर मर गए पर दिया गया, सुखरात को जहर पिल दिया गया गलेलियों की आंखों को अंधा करके माच डाला गया सरमद का सर कलम कर दिया गया मंसूर को एक एक अंग काटकर माच दिया गया ऐसा क्यों किया गया क्या यह सब एक है या इसके पीछे एक ही योजना के तहत कार्य किया जा रहा है सिखों के दस गुरुओं को कितना भयंकर मृत्यु दिया गया महात्मा बुधवार महावीर इत्यादि कितने हुए जिनको यह दुनिया ने बुरी तरह यातना दे देकर मार दिया महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमेहंस लियोटाल गोरकी इवान दुर्गाव पूरी दुनिया में ऐसे कितने लोग है जिनको योजना बद तरके से मारा गया आज के आधुनिक कोषो को कौन नहीं जानता कितना भयंकर कष्ट देकर मारा गया उनके शरीर में थेलियम नाम का खतरनाक विष डाल दिया गया जिससे उनकी पूरी शरीर धीरे धीरे गल गई यह सब क्यों भी मौत मारे गए इनके साथ और भी कितने गुमनाम लोग हैं, जो रोज मर रहे हैं जिनका ज्ञान ही हम सब नहीं हो पाता है इन सब का कसुर केवल एक है की वे सब ज्ञानी थे और ज्ञान की बातें करते थे जो इस न दुनिया के लिए और इसका जो बनाने वाला प्रोग्रामर है उसके लिए ठीक नहीं है जिसके कारण ही वह ऐसे लोगों को चुन चुन कर मारता है क्योंकि वह नहीं चाहता है ना उसकी प्रकृति ही चाहती है कि कोई उसके सत्य का उजागर करे इसलिए तो उपनिषद कहते हैं कि सत्य का मार्ग छुरे के धार पर चलने के समान है जिसके कारण ही लोग सत्य के मार्ग पर नहीं चल पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सत्य के मार्ग के अनुयायी बन जाते हैं जिनका एक एक कदम सत्य और ज्ञान से भरपूर होता है वे इसी के लिए जितें और मरते हैं जिनका स्वभाव ही बन गया है सत्य के मार्ग पर चलना सत्य ही बोलना सत्य ही करना उनका जीवन साक्षात के समान होता है वे हाग के मार्ग पर चलते है वे हमेशा अपनी चिता पर ही बैठ कर बजाते हैं आचार प्रथमो धर्म विदुषाव तस्माद रक्षित सदाचार वन प्राणी विशेषत्त अच्छा बर्ताव रखना यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसा पंडितों ने कहा इसलिए अपने प्राणों का मोड़ दे के भी अच्छा बर्ताव निरंतर निर्मम रहते हैं श्रेष्ठ पुरुष होते हैं आर्ता देवान नमस्ंती तप कुरवंती रोगिण निर्धना दानम इच्छंती वृद्धा नारी पतिव्रता संकट में लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं रोगी व्यक्ति तप करने की चेष्टा करता है निर्धन को दान करने की इच्छा होती है तथा वृद्ध स्त्री पतिव्रता होती है लोग केवल परिस्थिति के कारण अच्छे गुण धारण करने का नाटक करते हैं अर्थात यह सब झूठे है वास्तव में यह सब सत्य से दूर होते हैं इसलिए ऐसा दिखावा करने वालों से यह दुनिया भरी पड़ी है और इसी की हर तरफ से शिक्षा दी जा रही है जिससे झूठे मानव निरंतर जन्म ले रहे हैं और सच्चे मानव का संभार निरंतर हो रहा है इस संसार में सुख जो जीना चाहते है तो असत्य आडम्बर झूठ के मार्ग से ही संभव है सत्य का मार्ग और ज्ञान का मार्ग तो संसार का सुधार करने वाला है जो इसका बनाने वाला नहीं चाहता है भविष्य में ऐसा संभव है कि हम अपना स्वयं का ब्रह्मांड बना पाए जहां सब कुछ सत्य और ज्ञानपूर्ण हो जहां असत्य और अज्ञान को ठहरने के लिए कोई स्थान ना हो जिस प्रकार से फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्री हमें दूर से देखने से अच्छे लगते है ऐसे ही यह दुनिया जितनी झूठी ज्ञान और असत्य को धारण करती है उतनी ही आकर्षण लगती है जिसके कारण ही सरल हृदयमंद बुद्धि पुरुष बच्चे और औरतें इसके समूहन के शिकार होते हैं जैसा कि श्लोक कहता है दूरस्था पर्वता रम्या, वेश्या, चमुख मंडने युद्ध से कथा रमिया त्रीणी दुरत। पहाड़ दूर से बहुत अच्छे दिखते हैं मुख विभूषित करने के बाद वेश्या भी अच्छी दिखती है युद्ध की कहानियां सुनने को बहुत अच्छी लगती है ये तीनों चीजें पर्याप्त अंतर रखने से ही अच्छी लगती है सत्यवन माता पिता ज्ञान वन धर्म उभराता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र छे ते मम बांधवा सत्य मेरी माता ज्ञान मेरे पिता धर्म मेरा बंधु दया मेरा सखा शांति मेरी पत्नी तथा क्षमा मेरा पुत्र है यह सब मेरे रिश्तेदार है जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है उसका अपने संसार में कोई नहीं रहता है वह अकेला ही रहता है उसके लिए उसका ज्ञान और सत्य ही सब कुछ है भले ही उसके लिए उसको अपनी शरीर रूपी संसार से संधि विच्छेद करना पड़े वे सहर्ष स्वीकार करता है नंबर शयंति चार्तमान वन संभावित शुरास्तु कर्म कुरंती शूर जनों को अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना सहन नहीं होता वे वाणी के द्वारा प्रादर्शन न करके दुष्कर कर्म ही करते हैं चलन चलंतु गिरा चलते निश्चल मन युगांत कालीन वायु के झोंकों से पर्वत भले ही चलने लगे परंतु धैर्यवान पुरुषों के निश्चल किसी भी संकट में नहीं ढगमगाते यहाँ हम अपने समाज में यह प्रा यह है, देखते हैं कि हर आदमी असमर्थ क्यों है अभी हमारे एक लेख पर एक महोदया ने कहा की आप अपनी वर्तनी को सुधारे जिससे शब्दों को समझने में आसानी होगी इसमें दो बातें उभर कर आ रही है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 इसका मतलब यह हुआ कि आदमी का पाचन तंत्र कमजोर है वह प्राकृतिक चीजों को पचाने का सामर्थ नहीं रखता है उसे कृत्रिम चीजें पहुंचाने में ज्यादा सुविधाजनक प्रतीत होती है इसका मतलब यह भी हुआ कि यह आदमी नकली है इससे यह ज्ञात होता है कि सरलता की तरफ लोगों का झुकाव अत्यधिक हो चुका है जिससे उनको थोड़ा भी कठिन विषय समझने में दिक्कत आने लगती है इस तरह से आदमी अपनी असमर्थता को व्यक्त कर रहा है जिसे मैं आसानी से समझ सकता हूँ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 जिससे वह सब लोग बहुत चाह कर भी स्वयं हमको इस लत ऐसी मुक्त नहीं रख सकते हैं दूसरा कारण है जो व्यक्ति इस व्यापार में लगे हैं, वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका यह व्यापार किसी भी शर्त पर कभी भी बंद हो क्योंकि इससे उन सबको बहुत अधिक फायदा होता है जिसमें सरकार को भी फायदा होता है जिससे सरकार भी यह नहीं चाहती की यह सब बाजार में बिकना बंद हो इसी तरह और भी बहुत सी वस्तुए हैं जो समाज के लिए बहुत अधिक हानिकारक है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 जिस प्रकार से पानी को हमेशा नीचे यात्रा करने में प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण करता है उसी प्रकार से यह प्रकृति आग की सहायता करती ऊपर चढ़ने में इस संसार में जो ऊपर किसी तरह से पहुंच चुके हैं वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई उस स्थान पर दोबारा चढ़े जिससे उनके अहंकार को चोट नचती है और वे तरह से हर प्रकार से कठिनाइया उपस्थित करते हैं ऊपरे चढ़ने वाले के लिए जिस प्रकार से संसार में सरकारें और उद्योगपति अभिनेता इत्यादि संसार में समाज का शोषण करते हैं क्योंकि इसमें उनके रुपया आता है जैसा कि वेदों में आता है समानता के अधिकार के बारे में क्या यहां समानता का अधिकार हम समाज में सबको उपलब्ध करा पाने में कभी सफल हो सकते हैं? पतन के और भी अनंत मार्ग है जो समाज में प्रचारित किए जा रहे हैं की इनसे कल्याण मानव का होता है जिसकी जाल में यह भोला भाला मानव फंस अपने जीवन की दुर्गति करता रहता है बहुत कम ही मानव है जो यहाँ पर समर्थ है यद्यपि वे भी इस समाज और मानव के व्यवहार से दुखी है इसलिए तो कहते हैं कि सर में है संसार दुख है संसार को दुखपूर्ण बनाया गया है और यहाँ हर आदमी को परतंत्रता में ही सुख दिखाई देती है यह माया नहीं तो क्या है उसे ऐसा दिखाया जाता है जिसके कारण ही आदमी की समझ में निरंतर अवनति हो रही है और वे कहता है की वे विद्वान है क्यूँकी पास विश्वविद्यालय की उपाधि है जो यह सिद्ध करती है